वेदांता नाम असद्यावृतिया ब्रह्म बोधकत्व अंगीकार वेदांतों की प्रवृत्ति प्रतिपादन ब्रह्म का प्रतिपादन कहा वेदांतों के द्वारा असद्यावृत्तिया तद भिन्न की निवृत्ति के द्वारा तो ब्रह्म बोधकत्व मानेंगे तो अहम शब्दार्थ से कूटस्थ ऐसी त्याग प्रसंगात तो ब्रह्म से भिन्न शव को त्याग करेंगे अहम शब्द का अर्थ से कूटस्थ उसका भी त्याग हो जाएगा सबका त्याग कर देंगे खाली ब्रह्म को रखेंगे तो अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म के साथ किसका सामान ज्ञान होगा हम शब्द का त्याग हो गया तो अहम ब्रह्मास्मि सामना अधिकरणी न ज्ञानम नोदित ब्रह्म शब्द का अर्थ रहे अहम शब्द का अर्थ रहे तो उनकी एकता ज्ञान होगा अहम शब्द को भी त्याग कर दिया तो सामान्यधिकरण ज्ञानम उदय तब उदय नहीं होगा उत्पन्न नहीं होगा ऐसा शंका करता है पूर्व पशी अहमर्थ परी, परी ता ता नेंड़ा नेंड़ा त्यागा दहम ब्रह्मेत कु नंश से ही त्यागो भागलक्षण योदि कुतः थ का जो परिचय कर दिया तो हम ब्रह्म ऐसे बुद्धि कैसे होगी हम कुछ रहा ही नहीं अहम अर्थ परिचयागात अहम ब्रह्मी बुद्धि कुतः ज्ञान कैसे होगा ऐसा शंका आने पर सिद्धांत कथा एवं ये ठीक नहीं है क्षेप अंश से ही त्याग भाग्य लक्षण अवदित जो त्याग कहा गया भाग त्याग लक्षण से अंश से ही त्याग एक अंश का त्याग कहा गया पूरा अहम शब्द का त्याग नहीं है रहेगा अहम शब्दार्थ से सर्वस्या तक तत्वात्म परिहर थी अहम शब्द का सब का त्याग नहीं होता है अधिष्ठान चैतन्य रहता है अहम शब्द का अर्थ में जो उठस्थ चैतन्य अधिष्ठान है उसका त्याग नहीं किया गया इसलिए अहम ब्रह्म ज्ञान होगा परिहार कृतन्य एवं अंश से ही त्याग होनाथ क्यूँकी भाग लक्षण या भाग लक्षण मतलब भाग त्याग लक्षण है जहद अजहत लक्षण या भाग त्याग लक्षण का दूसरा नाम है जहद अजहत लक्षण जहत मतलब कुछ छोड़ता हुआ अजहत नहीं छोड़ता हुआ तो एक अंश छोड़ता है एक अंश रखता है तो जहदक्षण जिस लक्षण में एक अंश का त्याग करके एक अंश रख करके बोध होता है उसको भाग त्याग लक्षण अथवा जहद लक्षण कहते उसी लक्षण के द्वारा अंश से त्याग रीत अहम शब्दार्थस्य अहम शब्द का जो अर्थ है अहम शब्द का अधिष्ठान चैतन्य से ले लेकर के सब चैतनम याद अधिष्ठान लिंग देहश्चे पुनः लिंग देहस्था तत्सघो जीव उच्य से वाच्यार्थ को छोड़ना अधिष्ठान चैतन्य रहेगा जड़ांश से त्याग एकदा को छोड़ दिया एक अधिष्ठान चैतन्य छोड़ करेगा की सब जड़ाश सब को छोड़ देना न कूटस्थ जो चैतन्य अधिष्ठान रूप उसका त्याग नहीं कहा अतः अहम ब्रह्मस्त्री ज्ञान उपपद्यते ऐसे ज्ञान हो सकता है अंश त्याग न बोधन प्रकार अभिनय दर्शय एक अंश के त्याग करके ज्ञान कैसे कराया जाता है बोधन प्रकार अभिनय करके दिखाते हैं अन्तःकरण अन्तःकरण संत्यागा संत्यागा अहम् अंतकर्णसंत्याग दवशिष्टेचिदात्म अहम ब्रह्मेती वाक्य ब्रह्मीक्ष अंतकर्ण संत्यागात अंतकर्ण से सम्यक त्यागात अंतकरण का त्याग कर देंगे अंतःकरण त्याग कर देने से उसमें चिरावास का भी त्याग हो गया और बाकी अन्य सब केवल अंतःकरण के साथ चैतन्य का तादात्माध्यास होता है उसका त्याग कर दिया अवशिष्ट चिरात्मा के ने केवल चिद रूप आत्मा रहा अंतकर्ण के साथ इंद्रिया आदि से उतरे के जड़ाश शुद्ध चिद रूप आत्मा रहा तो चिदात्म ने अहम ब्रह्मी वाक्य ने ब्रह्मते वाक्य ने अहम ब्रह्मी वाक्य के द्वारा साक्षिणी ब्रह्मत्व इच्छते जो साक्षी रूपे ज्ञान इच्छा आदि का साक्षी है अवस्था का साक्षी वो साक्षी कूटस्तम ब्रह्मत्व इच्छते अनुभूयते अनुभवत अहम ब्रह्म ओम्जात्म ब्रह्मिणी साक्षी में स्वयं प्रकाश कूटस्थ साक्षी में ब्रह्म अनुभूयते वाक्य के द्वारा इसके ऊपर शंका है नु केवल प्रत्येगात्मा न शुद्ध प्रत्येगात्मा ही रहा सौ का त्याग कर दिया चित्रप आत्मा है चेतनो स्वयं प्रकाश ही जड़ का तो त्याग कर दिया केवल प्रत्येगात्मा स्वप्रकाश ही तो बुद्धिवृत्ति विषय तो न घटते बुद्धिवृत्ति का विषय कैसे होगा स्व बुद्धि क्या प्रकाश करेगी बुद्धिबूति विषय तो न भटत आशंका शंका करके उत्तर देते हैं। स्वप्रकाशो स्वशोपि साक्ष्य धीवृत्तिया व्याप्यते न्यवत फलव्याप्यमेवा शास्त्र साक्षी स्वप्रकाशोपी धी वृत्तिया व्याप्यते अन्यवत् अन्य घट आदि के समान घटपत्र आदि जैसे बुद्धि के वृत्ति से व्याप्त होते हैं संबंध होते हैं धी है बुद्धि उसकी वृत्ति है बुद्धि का परिणाम अंतकरण का परिणाम को वृत्ति कहते हैं बुद्धि की वृत्ति है परिणाम अंतकरण के परिणाम से व्याप्त तो होता है सब प्रकार से होती साक्षी जैसे घट घट भी जब घट ज्ञान होता है इंद्रिय के साथ घट का संबंध होगा चक्षु इंद्र जा करके घट के साथ संयुक्त होने पर साक्षी के द्वारा अंतकरण भी जाकर के घट देश में व्याप्त तो होने से वो अंतकरण का परिणाम ही वृत्ति है वृत्ति जाकर के घट के देश में संबंध होती है जैसे घटाकार वृत्ति है परिणाम होता है अंतकरण और वृत्ति जाकर के इंद्रिय के द्वारा घट देश में व्याप्त होती है वृत्ति इसी प्रकार स्वप्रकाश साक्षी भी अंतकरण के परिणाम अहम ब्रह्मा ब्रह्माकार वृत्ति Sa吧, ब्रह्म अंतकरण का परिणाम उसी वृत्ति से व्याप्त होता है ब्रह्म स्व प्रकाश साखी होने पर भी वृत्ति के द्वारा संबंध होता है तो शास्त्रकार ने कहा है किसी के द्वारा प्रकाश नहीं होता है बुद्धि के विषय कैसे होगा बुद्धि वृत्ति का विषय कैसे होगा तो कहते हैं इसमें जो निषेध करते हैं उसमें गुड़ है फलव्याप्यत्व एवं शास्त्र के द्वे निवारित अस् ब्राह्मण फलव्याप्यत्व एक फलव्याप्यव और एक वृत्ति व्याप्यत्व कर्क संग्रह में आया व्याप्ती आश्रयत्म व्याप्यत्म व्याप्ति के आश्रय को व्याप्य कहते हैं व्याप्ती संबंध जिसमें रहेगी व्याप्ति वो व्याप्य होगा तो वृत्ति व्याप्यत्व कह सकते हैं वृत्ति व्याप्ति भी कह सकते हैं कहीं कहीं वृत्ति व्याप्ति भी कहते हैं फलव्याप्यत्व के सर्ण फल व्याप्ति भी कहते हैं वृत्ति व्याप्ति व्याप्ति ऐसे प्रयोग होता है वृत्ति व्याप्यत्व फल व्याप्यत्व यह भी प्रयोग होता है तो व्याप्यत्व का से व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति को वृत्ति व्याप्यत्व को, हो, को हो, समान अर्थ है शास्त्रकार ने जो निवारण किया है बुद्धि का विषय नहीं है वो फलव्याप्यत्व का ही निवारण किया फलव्याप्यत्व एवं न तो वृत्ति व्याप्यत्म वृत्ति व्याप्यत्व का निषेध नहीं किया फलव्याप्यत्व का ही शास्त्र ने निवारण किया अभी वृत्ति व्याप्ति क्या है फल व्याप्ति क्या है आगे श्लोक बताएंगे शास्त्रकार ने वृत्ति व्याप्ति का निवारण नहीं किया फल व्याप्ति का ही निवारण किया स्वशीव धीवृत्तिया व्याप्य अन्य वत अन्य अर्थवत टीका में घटाधिवत जैसे घटपट आदि के साथ बुद्धिवृत्ति का संबंध होता है ऐसे साक्षी स्वप्रकाश भी बुद्धिवृत्ति संबद्ध है बुद्धिवृत्ति के साथ संबंध होगा स्वप्रकाश हम इतव बुद्धिवृत्ति संभव अयम घट जैसे घट बुद्धिवृत्ति होती है घटाकार वृत्ति है बुद्धि का परिणाम है ठीक इस प्रकार हम स्व प्रकाश ऐसे संभव है स्वप्रकाश ओव बुद्धिवृत्ति संभव होने से वृत्ति का संबंध है साखी के साथ है तो फिर कहते तरी अपि आपाता आप तो कहते अभांग मन मन का विषय नहीं अप्रमेय हम जो मन का विषय नहीं थे बुद्धि के बुद्धि की वृत्ति का विषय कैसे होगा ये तो अपसिद्धांत हो जाएगा सिद्धांत के विरुद्ध होगा इतना सिद्धांतम अभिप्रेत्य अन्येमात् कथा प्रसंग अप सिद्धांत एक सिद्धांत मान करके उसके विपरीत कोई कहे तो को अपसिद्धांत कहते है इतना शर्वाचार्यर अपनी वृत्ति व्याप्यतस्य अंगीकृत न अपसिद्धांत इतहर दी सिद्धांत कहता है पूर्वाचार्य ने जो कहा है मन का विषय नहीं है अप्रमेय है इत्यादि जो कहा गया है वृत्ति व्याप्यत्व माना है वृत्ति व्याप्यत्व का निषेध नहीं किया वृत्ति व्याप अंगीकृत स्वीकृत है यह अपसिद्धांत नहीं इस अभिप्राय से परिहार करते सिद्धांत जी पूर्वाचार्य ने शास्त्र ने जो निवारण किया है फलव्याप्यत्व में वैश्विक निवारित फलव्याप्ति का ही निवारण किया वृत्ति व्याप्ति क्या नहीं फल क्या है फल का संबंध को फलव्याप्ति कहेंगी वृत्ति का संबंध को वृत्ति व्याप्ति कहेंगे व्याप्ति के संबंध वृत्ति का संबंध है तो वृत्ति व्याप्ति फल का संबंध है तो फल की व्याप्ति जब घटर के साथ चक्षु का संयोग होता है चक्षु बाहर जाकर घट में संयुक्त तो होती है चक्षु के द्वारा अंतकरण बाहर जाता है जैसे कोई भांड्र में पानी रखेंगे उसमें छिद्र कर देंगे छिद्र से पानी जाएगा वो जो पानी जाकर गिरता है उसको गिलास में रखेंगे ग्लास भर जाएगा कटोरी रखेंगे तो भरेगा लोटा रखेंगे तो जैसे बर्तन रखें भर बर जाएगा जलते से जाएगा धार से जिसमें रखेंगे बर्तन ज... आकार तो जल हो जाता है लोटा में रखें तो लोटाकार हो गया कटोरी में ग्लास में जिस बर्तन में रखेंगे जल तदाकर हो जाता है ठीक इसी प्रकार ये अंत करण छिद्र चक्ष आदि छिद्र है छिद्र के द्वारा बाहर जाकर के जिस घट पट आदि के साथ इंद्र का संबंध हुआ वो अंतकरण जाकर के तदाकार हो अंतकरण में तदाकार आपत्ति हो जाती है उसको कहते घटाकार वृत्ति घट के देश में संबंध हुआ तो घटाकार हो गया पट के देश में संबंध हो पटाकार वृत्ति जिसमें रहे तदाकार है वृत्ति में वृत्ति का संबंध हुआ अंतकरण का परिणाम वृत्ति वृत्ति का संबंध विषय के साथ होने पर उसको कहते वृत्ति व्याप्ति वृत्ति का संबंध हुआ घट के साथ वृत्ति का संबंध होगा अंतकरण वृत्ति का संबंध हुआ तो वृत्ति व्याप्ति घट में और एक कहते फल व्याप्ति फल क्या है टीका में कहते फलम वृत्ति प्रतिम्बित चिदाभाष फलकार थी वृत्ति प्रतिम्बित चिदाभाष अंतकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है अंतकर्ण सत्तगुण का कार्य शुद्ध है सच्चा है उसे चैतन्य का प्रतिम्ब होता है जिस कहते अंतकर्ण में चैतन्य का प्रतिबंध होता है दर्पण में प्रतिब होता है दर्पणों से लेकर चलेंगे तो दर्पण में प्रतिम्ब रहेगा जो बिंब है उसका प्रतिम्ब रहेगा दर्पण लेकर चलो, देखो पहाड़ का प्रतिम्ब दिखता है गाड़ी चलाते दर्पण है प्रतिम्ब दिखता है तो दर्पण को लेकर चलेंगे प्रतिम्ब दिखता है अंतकर्ण में चैतन्य का प्रतिबंब होता है वो अंतकण स्वच्छ है अंतकर्ण जाने पर वृत्ति होकर के परिणाम होकर जाने पर उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब रहेगा वो चैतन्य का जो प्रतिबंब चिदाभाष हुआ वृत्ति में प्रतिफलित तो है चैतन्य अंतकर्ण में प्रतिबंबित चिदाभाष है अंतकर्ण का परिणाम है वृत्ति वृत्ति में भी चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य को चिदाभाष को फल कहते देखो फल का होता क्या वृत्ति प्रतिबंबित चिदाभाष वृत्ति में जो प्रतिम्बित तो होता है जो चैतन्य का आवास है उसको फॉलो तो करते है तद व्याप्यम एवश्य घट अंतकरण का संबंध होने से घटाकार वृत्ति का संबंध घट के साथ हुआ एकाग्रता से सुनो समझते किए तो समझ आ गया आलस्य प्रमाण से समझ नहीं है या इसको ठीक से समझना उसी को बार बार कहते फिर उत्तर नहीं आता है समझ नहीं आता है एकाग्र कर सुनना घट के साथ अंत का वृत्ति का संबंध हुआ वृत्ति व्याप्ति घट में है वृत्ति व्याप्ति जैसे घट में है इसे साक्षी के साथ ही वृत्ति का संबंध है व्याप्ति संबंध है वृत्ति का संबंध घट के साथ हुआ ये घट आदि को द्रव्य में समझने के लिए तो द्रव्य कहा केवल इंद्रिय का विषय द्रव्य ही होता है क्या रूप रसादी होते हैं है। इंद्र का विषय गंध शब्दादी होते हैं रूप का ज्ञान होता है रस का मधुर अम्ल का ज्ञान होता है रूपाकार वृत्ति है रूप ज्ञान और मधुराकार है मधुर ज्ञान अम्ल ज्ञान है अम्लाकार वृत्ति शब्द का ज्ञान होता है और शब्दाकार वृत्ति शब्द है उसमें क्या आकार है रूप का अम्ल रस का क्या आकार है अम्ल रस का आकार में पूछा आकार है हमें तो खाने पे लगे आकार क्या है ऐसे गोल है चारिकोना है छोटा है या बड़ा है घटक आकार है पी, आकार पीता आकार पीत रूप का पीत वस्त्र कोई पहना पीताकार वृत्ति होगी तो पीताकार का तो वस्त्राकार नहीं है पीतरूप है मधुर रस है आकार यहाँ क्या है समझने के लिए तो आकार शब्द कहते घट पटादी के साथ वो तदाकार वृत्ति तद विषय को बुद्धि को तो तदाकार कहते तद्रुप तदाकार तदाकर क्योंकि जब ज्ञान होता है घट को देखा आंख बंद करो घट को देखने के बाद आंख बंद करने से कुछ जैसे देखा ऐसा अंदर स्मरण होता है जैसे देखा जैसे खाया कुला कर दिया जैसे अनुभव होता है उसका अभी स्मरण हो रहा है क्यों होता है वो अंतकर्ण में तदाकार हुआ था वो आकार अभी संस्कार रूप से रहा रंग से स्मरण होता है नहीं तो स्मरण कैसे होगा तो अंतकर्ण यदि तदाकार नहीं हो अंत में संस्कार कैसे आएगा नील पिता देखा आंख बंद करो नील का स्मरण होता है? है ऐसे जो देखा आंख बंद कर्ण से स्मरण होता है कैसे तो उसका आकार अंतकर्ण में है वो आकार है आकार शब्द का अर्थ नहीं कि द्रव्य होना चाहिए चारे को आकार होना चाहिए गोलाकार ये कुछ नहीं तब तो विषय तद विषय को वृत्ति होती है इसी प्रकार ब्रह्म स्वप्रकाश हम स्वप्रकाश आकार का वृत्ति है का वृत्ति का संबंध होता है वो वृत्ति का संबंध हम बताएंगे वृत्ति होने से वो उसके अज्ञान का नष्ट होगा और वृत्ति प्रतिफलित तो चैतन्य उसको प्रकाश करेगा फलव्याप्ति घट जड़ है उसको प्रकाश करने के लिए घटाकार वृत्ति प्रतिम्बित चिदाभास फलक की आवश्यकता है फलक की व्याप्ति वृत्ति जब जाती है घट के देश में फल उसके साथ रहेगा तो वृत्ति की व्याप्ति जब घट के साथ वृत्ति का संबंध हुआ तो फल का संबंध हो होगा तो फल व्याप्ति घट में है है फल व्याप्ति वो फल क्या करेगा घट को प्रकाश करेगा क्योंकि घट जड़ है ब्रह्माकार वृत्ति जब ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान अहम ब्रह्म ब्रह्मकार वृत्ति वो भी अंतकरण का परिणाम है वृत्ति व्याप्ति ब्रह्म में है तो वृत्ति में प्रतिबित चैतन्य भी रहेगा प्रतिफलित चैतन्य चिदावास किन्तु चिदावास ब्रह्म को प्रकाश करेगा नहीं करेगा और ब्रह्म स्वयं प्रकाश है इसलिए प्र... फल व्याप्ति ब्रह्म में नहीं है अर्थात फल ब्रह्म को प्रकाश नहीं करता है घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य फल घट को प्रकाश करेगा ब्रह्माकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य ब्रह्म को प्रकाश करेगा नहीं। क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है तो ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति तो है फल व्याप्ति नहीं है बुद्धि के परिणाम है वृत्ति उसका संबंध है उससे प्रतिफलित चैतन्य फल ब्रह्म को प्रकाश नहीं करता है वो तो ब्रह्म स्वयं प्रकाश है उसके प्रकाश के साथ मिल जाता है ये कुछ प्रकाश नहीं करेगा दीप जलाकर रखेंगे रात को बाहर ऐसे बंद कर रखा जलता रहता है आलोक रात में होता है सूर्योदयों पर दीप है। रहेगा सूर्य को प्रकाश करेगा रात रहा में यहाँ छोटे दीप रखें तो उधर तो प्रकाश पहुंच जाता है और दिन में सूर्योदय दीप सूर्य को प्रकाश करता है दीप रहेगा सूर्योदयों पर रहने पर भी सूर्य को प्रकाश नहीं करता है इसी प्रकार वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य फल है चीरावास घटादि प्रकाश करेगा ब्रह्म को प्रकाश नहीं, नहीं।, नहीं करेगा इसलिए ब्रह्म में फलव्याप्ति नहीं वृत्ति व्याप्ति है फलव्याप्यत्व में व्यस्त शास्त्र कृति भी निवारित देखो टीका में दिया फल का वृत्ति प्रतिम्बित चिदाभाष तदव्याप्य में का प्रत्येक आत्मा निराकृतम प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में फलव्याप्यत्व का निस्सर्ज किया गया निराकरण किया गया व्याप्ति संबंध क्योंकि स्वश्यव स्पूरण रूप भाव स्वयं तो प्रत्येगात्मा स्पूर्ण हो रही थी उसको प्रकाश करने के लिए अन्य प्रतिम्बों की आवश्यकता नहीं आत्मनि फलव्याप्तिभाव दर्शय तुम आत्मा में फलव्याप्ति है फल व्याप्ति का अभाव है उसको दिखाने के लिए अनात्म वृत्तिया फल व्याप्यतम दशह अनात्म घट आदि है घटो अनात्म है, है। उसके साथ वृत्ति का संबंध होगा घट के साथ वृत्ति का संबंध होता है, है। फल का संबंध अनात्म में वृत्ति व्याप्ति है फल व्याप्ति है दोनों है वृत्ति व्याप्त फलव्याप्ति अनात्मन वृत् फल व्याप्य दर्शय वृत् व्याप्यम अनात्मन जड़ से फल्यम फल <फौला> से भी व्याप्त होता है जड़ वृत्ति अनात्मनज वृत्स होता है बुद्धि बुद्धि तस्थिदा द्वारी व्यानुतो घटम ज्ञानं ध्यानस्य त्र ज्ञान धियादा भाषे न घट स्फूरेतरे श्लोकसो याद करना बुद्धि तस्विदासु बुद्धिस् तस्थ इति बुद्धि तस्थिभाष एक बुद्धि है दूसरा है तत्थ चिदाभाष तत्प से फिर बुद्धि रहना तत्प सर्वनाम <coughs> होता है पुरोक्त का परामर्शक होता है तत्प से क्या रहना बुद्धिस्थ चिदाभाष एक बुद्धि दूसरा है बुद्धिस्थ चिदाभाष बुद्धि में चैतन्य का प्रतिम्ब है उसका नाम चिदाभाष चिदाभाष इसलिए चिदवद आभाषे चिदाभाष है नहीं तो चैतन्य चैतन्य जैसे दिखता है, लगता है इसलिए उसको चिदाभास कहते हैं मुख का प्रतिमा दर्पण दिखता है उसको कहते हैं मुखाभास। असद हेतु हेतु जैसे लगता है वस्तुत तो हेतु नहीं उसको कहते हेतु आभाष हेतु आभाषेत हेतु आभाषा हेतु में जो गुण होना चाहिए कुछ है पांच गुण होना चाहिए अन्य व्यक्ति में कुछ है कुछ नहीं कुछ हेतु जैसे लगता है उसको कहते हेतु आभाष दुष्ट हेतु को वस्तुत हेतु नहीं सद हेतु नहीं है इस प्रकार चिदाभास वस्तु तो चिद्ध नहीं है चिद जैसे लगता है बुद्धि में प्रतिबित है जैसे दर्पण में मुख दिखता है वो तो मुख है दर्पण में है मुख दर्पण में मुख नहीं कि मुख जैसे दिखता है मुख जैसे लगता है मुखाभा कहते हैं बुद्धिश्च तस् बुद्धि तस्विदा कितना तो घटम द्वाऊ अपी घटम व्यापन तोने भी घट देश के साथ संबंध होते बुद्धि जब जाती है बुद्धि में प्रतिबित तो चीदावास भी घट देश में संबंध होता है दोनों जाकर क्या करेंगे दोनों का कार्य अलग अलग हैं। है। घट ज्ञान के पहले घटक अज्ञान रहता है नहीं नहीं नहीं अज्ञान घट ज्ञान होने के बाद अज्ञान रहेगा तथा अज्ञान दिया नश्चितिया अज्ञानम नश्चित बुद्धि के द्वारा बुद्धि के द्वारा अज्ञान निश्चित अज्ञान नष्ट हो जाता है बुद्धि जाती है घट दे को बुद्धि जो जाती बुद्धि के वृत्ति है परिणाम वृत्ति उसके द्वारा अज्ञान का नाश हो जाता है अज्ञान अज्ञान नष्ट हो जाता है घट का अज्ञान घट विषय का अज्ञान पहले था अज्ञान होने के पहले वृत्ति जा करके अज्ञान को नाश कर दिया अज्ञान है आवरण आवरण नष्ट हो गया अंधकार में घट रह सर कपड़ा ढाक दो घट रहेगा रहेगा अंधकार बिल्कुल अंधकार है कपड़ा को कोई हटा दिया घटे दिखेगा नहीं दिखे <laughs> दिखेगा दिखे अंधकार है तो नहीं दिखेगा प्रकाश चाहिए प्रकाश चाहिए तो आवरण को हटाओ और घटा स्वयं प्रकाश है क्या नहीं प्रकाश के नहीं दिखेगा प्रकाश चाहिए आवरण को हटा दिया कपड़ा वस्त्र को हटा दिया फिर प्रकाश चाहिए घटो को प्रकाश करने के लिए ठीक है ज्ञान नष्ट हो गया बुद्धि के द्वारा आवरण तो नष्ट हो गया और जड़ रूप घट प्रकाश माने है क्या नहीं, नहीं उसको प्रकाश करने के लिए आभा से न घटूरेत आभा सेन घटस्पुर वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य चिदाभास के द्वारा घटका स्पूरण होता है घटका स्पूरण करने के लिए फलों की आवश्यकता है फल है वृत्ति प्रतिफलित चिताभाष चिताभाष की सास है बुद्धि वृत्ति जब जाती है उसके साथ चिदाभास भी है बुद्धि तस्त चिदाभासो दोनों जाते हैं वृत्ति क्या करती है अज्ञान को नष्ट कर दिया और आभास क्या करेगा घट को प्रकाश करेगा आभास है ना पूरे घट का होता है क्योंकि घट जड़ रूप है घट के अंदर एक दीप प्रकाश जल रहा है घट हो हंडी हो इसे ढाकर घट भी ढाकर रखा अंधकार बहुत है घट आवरण को हटा दो दीप दिखेगा ना दिखेगा दिखेगा दिखे बाहर प्रकाश नहीं है दीप दिखेगा दिखेगा दीप में प्रकाश है या नहीं, नहीं। दिखेगा दिखे उसको देखने के लिए और प्रकाश चाहिए अंधकार में के ऊपर कपड़ा है वस्त्र को हटा देंगे तो घट्टो देखने के लिए प्रकाश चाहिए क्योंकि घट्ट स्वयं प्रकाश नहीं और को हटा दिया आवरण हटा दिया और प्रकाश को देखने के लिए आरो चाहिए प्रकाश टॉर्च चाहिए या बिजली चाहिए चाहिए केवल आवरण हटा दिया और प्रकाश रूपे दीप उसको देखने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं इसी प्रकार जड़ में घट में अज्ञान आवरण को हटाने के लिए वृत्ति व्याप्ति चाहिए क्या करने के लिए अज्ञान को अज्ञान को नाश करने के लिए क्या चाहिए वृत्ति व्याप्ति और जड़ घट को प्रकाश करने के लिए फल व्याप्ति चाहिए अग्णा अग्णा अग्णा अग्णा फलव्यापी तुम है अब ब्रह्मा ज्ञान होने पर ब्रह्मा कार्य वृत्ति हम अस्मि ब्रह्म सब प्रकाश हम अस्मि ब्रह्मा अस्मि इसे वृद्धि वृत्ति हुई वो क्या करेगी अज्ञान को नाश करेगा ब्रह्म का अज्ञान है प्रत्यात्म का आवरण अभी है उसको नाश कर देगा कौन तो नाश कर देगा ब्रह्म ज्ञान वो ब्रह्माकार वृत्ति है ब्रह्म ज्ञान वृत्ति ही अज्ञान को नाश कर देगी वृत्तिया तत् ज्ञान ध्यान है के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा अज्ञान नष्ट होने पर ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य की आवश्यकता है और स्वयं पूरा रूप प्रकाश रूप है अज्ञान आवरण नष्ट हो गया तो ब्रह्म का प्रकाश होगा हो ब्रह्म स्वयं प्रकाश है प्रकाश का अर्थ नहीं कि आंख से दिखेगा वो प्रकाश ज्ञान रूप है सिद्ध रूप ज्ञान रूप है ज्ञान रूप प्रकाश है उसको प्रकाश करने के लिए वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य की आवश्यकता है जैसे लाइट जलाने पर लाइट रहे कि दीपक के लिए उसकी आवश्यकता है देखने के लिए इसी प्रकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य के द्वारा ब्रह्म प्रकाशित तो होता है तो ब्रह्म में फल व्याप्ति है नहीं तो ब्रह्म में फल फलव्याप्त होता का निषेध किया ब्रह्म स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश होने से जड़ में तो वृत्ति व्याप्ति फल्ती दो है क्यूँकी जड़ों को प्रकाश करने के लिए फलों की आवश्यकता है देखो आभा से ना घटस्पुर में देखो उभय व्याप्ति है प्रयोजन घट में वृत्ति व्याति है फल व्याप्ति है उभय व्याप्ति है दोनों का प्रयोजन करते तयध्य बुद्धि एक बुद्धि और एक चिदावास दोनों में से धिया अज्ञान निया प्रमाण प्रमाण भूतया ये प्रमाण है प्रमाण के द्वारा अज्ञान न अज्ञान नष्ट होता है घट विषय ज्ञान नष्ट हो जाएगा क्योंकि ज्ञान ज्ञान विरोधा ज्ञान के साथ अज्ञान का विरोध है उसके द्वारा नष्ट हो जाएगा और आभा है न घट पूरे आदाभास वृत्ति प्रतिम्बित चैतन है चिदाभास चिदाभास के द्वारा घटस पूरेत घट पूर्ण होता है घट जड़ है क्या जड़त स्वतस्पूरण आयुगा तिथि भाव जड़ होने से घट स्वय प्रकाश है है? है। नहीं न स्वत स्वयंकाश ये घट स्वय प्रकाश न से चिदाभास की आवश्यकता है, है। फल्याप्ती घट में है, है। किन्तु वृत्ति व्यापी किस में घट में वृत्ति व्याप्ति है फल व्यापी है दोनों है उसका विलक्षण आत्मा में दिखाएंगे टम त्राजाने नटा कुरे पूर्णमूर्ण मूर्ण पूर्णमुशसे पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमाताय पूर्णमेवा